एक कतार से कतार फूल लगे हुए हैं गुंजार कर रहे हैं द्विजकुलभुष्ट सरह, पक्षियों के चहचहाट से परिपूर्ण सरोवर है तीन सरित नदी प्रवाहित है महीद्रम गिरिराज जी सुशोभित है ये पांच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 कानों में बढ़िया कर्णिकार है कुंडल एक है कान दो है कर्णयो विवचन या कर्णिकारम क्या कर ठाकुर ऐसे खड़े हैं कि एक ही कवि को दिखाई पड़ रहा है इसलिए कहते हैं कर्णयो करनिकारम विव्रत वासक कनक कपिशम बढ़िया पीताम्बर पहने हुए हैं वैजयंतीन चमालाम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 वक्तम ब्रजेश सुतो ब्रजेश सुतो कृष्ण बलरामयो वक्तम भगवान कृष्ण और बलराम जी के वक्त को हम देखें तो कृष्ण बलराम तो दो हैं वक्त एक है वक्त कहना चाहिए पंजी नहीं करता वक्त ब्रजेश सुतयोग बढ़िया है ये वक्तम ब्रजेश सुतयोग क्यों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 और जब जबकि पत्निया बगल में बैठी महाराज तो उनके अंग से एक इतनी मधुर निर्मल सुगंध निकली उनकी आंखों से इतने सुंदर भाव का दर्शन हुआ वो यज्ञ पुरुष सब के सब ब्राह्मण पछताने लग गए हा हमने गलती की हमारा जीवन तो यो ही चला गया हमारी कुलीनता को धिक्कार है हमारी क्रिया को धिक्कार है हमारे व्रत को धिक्कार है हमारे जन्म को धिक्कार है दिव्यन्म नीव दिव्यांग दिग्वृत दिग्वृताम विकुलंधिक्रियाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्ष हमने अधोक्षजे का भाव सुनिएगा हमने उनको इंद्रियों का विषय समझा और वो इंद्रियों के विषय नहीं हमने उनको इंद्रियों से समझना चाहा इस चरित्र को सो लेना मैंने हमने उनको इंद्रियों से समझना चाहा बुद्धि से समझना चाहा वाणी का विषय बनाना चाह नेत्रों का विषय बनाना चाहा लेकिन वो है नहीं वो तो इससे कहीं बहुत हैं? लेकिन देवी तुम धन्य हो और तुम्हारे तुम हमारी पत्नी हो पत्नी त्वेन पत्नी त्वेर तुमको पाकर के आज हमारा पतित्व तो सफल हो गया हमारा जीवन सफल इंद्र को कुछ अभिमान हो गया था ठाकुर जी ने कहा इंद्र के अभिमान की निवृत्ति करनी चाहिए इंद्र के अभिमान की निवृत्ति करने के लिए इंद्र का यज्ञ वारण करके ठाकुर जी ने गोवर्धन की पूजा आरंभ करें इंद्र बहुत नाराज हुए इंद्र नाराज होकर के मेरा मूसराधार विष्णु किए सारे ब्रज को डूब देना चाहा, सारे ब्रज को बहा ले जाना चाहा। सारे ब्रजवासी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए ठाकुर के शरण में आए हम लोग मर जा रहे हैं, जल से सारा ब्रज डूब रहा है हु? गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरण यलु सारी गायें गोपियां गो, गो बाबा मैया सब, सब के सब आ करके ठाकुर के शरण में आए ठाकुर ने कहा घबराओ मत सीला मत स्त्रोत सुबल तुम लोग मेरी सहायता करोगे हाँ मान अब ये सहायता करेंगे लोग कि चलो इस पर्वत को उखा लिया जाए मेरे से तो अकेले उखड़ेगा नहीं मेरे तो हाथ छोटा है क्या हम लोग सहायता करेंगे चलकर दिया उठाने और महाराज ठाकुर गए और यो उसको गोपो से कहा लिठिया लगाए रहना और सब महाराज लिठिया लगाए हुए हैं और ठाकुर ने कानी उंगली पर उसको यो उठा लिया बोल गोवर्धन धर गांधी ठाकुर ने उठा लिया उसको सप्तहायो बाल तो अमहाद्विविधारणन उठा लिया ठाकुर चारों चारों तरफ से महाराज आ गए लोग ठाकुर परमानंद की प्राप्ति स्वयं कर रहे हैं एक बात बताऊं आपको आज कथा दोनों आ चुकी है अभी अभी ब्रह्मा की कथा पर आया हूं पहले सब तक ब्रह्मा जी महाराज जब आए तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने और बड़ी अर्थभरी स्थिति है लेकिन ब्रह्मा जी से ठाकुर ने बात भी नहीं किया उनकी ओर देखा भी नहीं दे। आप और इंद्र महाराज अभी स्तुति करने आएंगे इनकी ओर देखा इनसे बात किया इनकी सेवा ली इनका स्वागत किया और ऐसे मिले जानो बहुत बड़ी दोस्त हैं और अपराध किसका भारी अभी नहीं ब्रह्मा ने भगवान की ग्वाल बालों को बच्छरों को हर लिया मारने के लिए देने के लिए तो क्या भगवान की लीला का दर्शन करने और फिर दे देंगे कोई जिघांसा नहीं मारने की कोई बात नहीं दे देंगे दे। पर मां भक्त हैं ठाकुर का दर्शन करेगी ठाकुर की लीला का दर्शन करेगी इसलिए ब्रह्मा का परम और इंद्र ने तो सात दिन सात रात की मूसल आधार वृष्टि से सारी ब्रज को समाप्त कर दिया चाहता इसकी तो मारने की वृद्धि है मार ये तो ठाकुर को भी मारना चाहता है अपराध तो भारी इंद्र का लेकिन ठाकुर ने माना अपराधी ब्रह्मा इंद्र को नहीं कर ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा तुम तो महान अपराधी हो थोड़े दिन का तो मुझे समय मिला है ब्रज में केवल 11 वर्ष और 11 वर्ष में भी एक वर्ष तेरी नष्ट मुझे अपने इस ब्रजवासियों को हमेशा लगाने का 11 वर्ष का कुल समय है इसके बाद तो इनको मेरे लिए तड़फना है इनको मेरे लिए तड़फना है और मुझको इनके लिए तड़फना और उस ग्यारह वर्ष में भी तेने एक वर्ष कम कर दी ब्रह्मा को महान अपराधी इंद्र से कहते इंद्र तेरा कितना अनुग्रह है तेरी कितनी कृपा है ये मेरे बाल जब घर जाते थे तो कहते थे भैया रात कहां से आ गई तुमसे अलग होना पड़ता ये सीमंतनिया ये ललिता ये विशाखा ये चंद्रावली ये श्री राधा ये अपने दिव्य में स्नेह को उच्छरित करती हुई रोती थी कि श्याम सुंदर दिन में भी पूरा सेवन समय नहीं मिलता रात को तो अपने घर नहीं आपके मंगल में मुख्यन्द्र को निहारने के लिए त्रुटिर जुगाए थे तो आम अपश्यता एक एक त्रुटि एक एक त्रुटि हमको जुग के समान बतीत होती है श्याम सुंदर हे hey, इंद्र तेरी कितनी बड़ी कृपा है तूने मेरे समस्त प्रतिमंडल के भक्तों को सात दिन सात रात तक मेरे गले से लगने का समय दे दिया ये सब मेरे गले से लगे हुए हैं मैं इनको निहार रहा हूं ये उसको निहार रहे हैं ये तेरी कितनी बड़ी कृपा है ये तेरा महान अनुग्रह है आनंद के वातावरण में सारा समय बिका श्री कहती हैं विशाखे राधा को छिपा ले श्री राधा रानी को छिपा ले बृष्टि कम हो गई है कि दृष्टि तो कम हो गई है पर्वत ऊपर है राधा रानी को छिपा लो क्यों छिपा लो इसलिए छिपा लो वृषभानु सूता को छिपाए रहो लख ले उसको ब्रजराज नहीं अगर लख लेंगे तो क्या होगा कर कल का उठे जिससे गिर कहीं कही गिरिराज नहीं दिन रात तो साथ समाप्त हुए पर हुआ सुरराज नहीं ये किसी ब्रजवासी की चिंता है मुझे याद नहीं था तो ऐसे तो आ गई आ गई तो मैंने कह दिया तो रामजी गिरिराज को उठाकर के ब्रजवासियों की रक्षा की है इंद्र के मान का भंग किया है इंद्र जी महाराज आए कामधे माई भगवान का मंगल में अभिषेक हुआ है बड़ी सुंदर कथा इसके बाद श्री नंद जी के बहाने से भगवान ने एक उपदेश और किया गोपांग राव के बहाने से ठाकुर स्नान के दो दोष स्नान के दो दोष मेरी बात सुनना ध्यान से ये आपकी भाव आपके व्यवहार जगत में काम आने वाली एक स्नान का यह दोष कि वस्त्र की संभाल नहीं रहे स्नान कर लो वस्त्र की संभाल नहीं रहे स्नान कर लो साधारण पानी समझो साधारण जल समझो स्नान कर लो चिंता बड़ी है लेकिन देवता की भावना नहीं है नाम श्रद्धा बड़ी है लेकिन देवता की भावना नहीं भावना तो पानी की है श्री चक्र में स्नान कर रहे हो श्री गोमती जी में स्नान कर रहे हो श्री सरजू जी में गंगा जी में स्नान कर रहे हो श्रद्धा जय गंगा मैया प्रणाम कर रहे हो दूर से चल आए हो लेकिन जब नहाने लगे तो पानी की भावना है पानी गंदा है हमको बड़ा बुरा लगता है महाराज हमारा मन करता खींच के तमाशा दें अगर कोई कहने का पानी गंदा है हमका तुम्हारा तो मन गंदा है तुम्हारा तो मन गंदा है पानी गंदा नहीं है नहीं? कभी कभीपत कहना ऐसा तीर्थों में जिनमें पवित्र भावना है उनको कभी कभीपत कहना गंदा है राम जी उनमें जल की भावना है उनमें देवबुद्धि होनी चाहिए और जब देवबुद्धि होगी तो स्नान करके आप वहां प्रवेश करोगे क्षमा करना ये मत कहो कि हमारे हमारे बाप ने नहीं किया हमारे दादा ने नहीं किया हमारे परदादा ने नहीं किया हमारे गुरु ने नहीं किया हमारे परम गुरु ने नहीं किया ये कोई बात थोड़ी नहीं किया तो तुम करो नहीं किया तो तुम करो अगर अच्छी बात है तो सरदू में गंगा में जमुना में सरस्वती में गोमती में श्रीचक्र में जब स्नान करने के लिए जाओ तो पवित्र होके जाओ वस्त्र परिवर्तन करके जाओ काम करो अपने हाथ जोड़ो जाकर के मस्तक कर और देव बुद्धि से प्रवेश करो मत लगाओ इन पवित्र स्थलों में साबु मत लगाओ पवित्र बुद्धि से जाओ प्रणाम करो और ये जल है देवता है ऐसा समझो ऐसा समझो राम जी तब फिर नग्न स्नान कोई नहीं करेगा ये ठाकुर ने उपदेश दिया गोपांगनाओं के व्यास अब वरुण बाबा की उद्देश्य से सीधा नंद बाबा की उद्देश्य से एक दूसरा उद्देश्य कर नंद बाबा द्वादशी की तिथि थी स्नान करने के लिए गए और राते ही रात ही न चल हां दो बजे रात में पहुंचे और स्नान कर लिया वरुण देव जी का दूध जो है पकड़ के उठा ले गया कि ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं जब मन हो तबे तो ऊंट की तरह गर्दन उठाकर मत चल दो समय होता है तीर्थ को जगाओ जाकर तीर्थ को तीर्थ भी सोते हैं उनके भी जगने का समय होता है है ना तो प्रात काल मूर्ति में स्नान करना चाहिए स्नान की वेला है कुबेला में स्नान नहीं करना चाहिए रामजी अब श्री बरुण जी महाराज श्री नंद जी महाराज गए तो बरुण जी महाराज उनको उठा ली जब भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान कृष्ण गए वरुण लोग वरुण जी महाराज से कहा आइए महाराज पद ये तो एक बहाना था संसार को उपदेश देना था सच बात तो ये है कि बहुत से लोग उस स्नान करते हैं हम सबको थोड़ी लाते हैं हम में तो क्षमा बुद्धि फिर इनको क्यों लाए तो इसी ब्याज से आपके पदार्पण यहां हो जाएंगे यहां के जीव पवित्र हो जाएंगे हम आपका दर्शन कर लेंगे इसलिए आपको वरुण जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया नाना प्रकार की भेंट सामग्री दी और नंद बाबा को दे दिया इस प्रकार सारे तत्वों की शुद्धि हो गई आप ध्यान लीजिएगा पृथ्वी तत्व की जल तत्व की तेज तत्व की समस्त तत्वों की शुद्धि हो गई ब्राह्मण अनुकूल हो गए जग जज्ञानी के से ब्राह्मण अनुकूल हो गए इस प्रकार से सब देवता अनुकूल हो गए इंद्र अनुकूल हो गए वर्ण अनुकूल हो गए ब्रह्मा अनुकूल हो गए जब सारी अनुकूलता था, ठाकुर ने कर ली अब ठाकुर ने सारी अनुकूलता के बाद महाराज का हो रहा है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मन चक्रे योग उपासश्रिता जी मतलब सुख जी महाराज बोल रहे हैं इस श्री सुख का मतलब ये सुख जी महाराज जो है श्री राधा रानी के सुख ये राधा रानी के मंगल में करपल्लवों में खेले हुए सुख हैं श्री राधा रानी के मंगल में हस्तकमलों में खेले हुए सुख हैं इसलिए श्री सुख इस सुख के साथ जो स्त्री लगता है ना यह स्त्री सुखदेव जी की गुरु श्री राधा है उनका नाम दिया जाता है यानी श्री सुख का मतलब इसी श्री और सुख इन दोनों को हमारा प्रणाम है और ये दोनों ही बोल रहे हैं इस कथा को कह रहे हैं भगवान पिता रात्रि ही सरगोत्फुल्ल मल्लिका चक्रे योग योगयाम उपास भगवान ने उन रात्रियों को देख करके जिनमें शरद ऋतु की द्वारा मल्लिकाएं फूली हुई थी योग माया का आश्रय करके रमण करने का मन में विचार किया भगवान अपितारात्रि ही भगवान अभी, भगवान ने भी रमण करने का विचार किया इसका मतलब कोई और कर रहा है आप भी यहां आ जाइए इसका मतलब यहां कोई और बैठा है आप भी आ जाइए भगवान अपी भगवान ने भी रवण करने का विचार किया अर्थात भगवती रासराशेश्वरी श्री विश्वभा नंदिनी का रवण करने का विचार पूर्व से ही था अब भगवान अबिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान ने भी उन रात्रियों को देखा जो शरदोत्फुल्ल मल्लिका ता रात्रि उन रात्रियों को देखा ताहरात्रि रात्रि तो एक ही होगी ताह रात्रि का मतलब ताश्च ताश्च ताश्च ता अरे अनंत रात्रियां हैं महाराज अनंत अनंत रात्रियां हैं एक रात रात्रि रात्रियां महाराज अनंत है रात्रि ये रात्रि है रात्रि मने रात है अरे नहीं नहीं रात्रि है रात्रि मने रात्रि मने रात्रि मने परमानंद रस समर्प ही परमानंद रस समर्प इत्री ही रातु है त्रिन प्रत्यय करने के बाद रात्रि शब्द निष्पन्न होता है हैं। तो रात्रि ही मैने परमानंद रस तो परमानंद ंदरसात्रत्री श्रीकृष्ण मधुर अधर रस प्रदानकर् रात्री श्रीकृष्ण मधुर अधर, अधर रस प्रदानकर्ी त्री भगवा निका रात्री शरदोत्फुमल शरद के द्वारा मल्लिकाएं उत्फुल्ल हैं फूली हुई है। लेकिन हम देखते हैं क्या है कि शरद ऋतु में पुष्प रुक जाता है भाई शरद ऋतु में कार्तिक वगैरह में पुष्पों का विकास रुक जाता है अब तो मिलने लगे इसके पहले हमारे यहां जब आता है फूल हमारे मैं तो फूल नहीं रहा है ऐसा फूल रहते तो फूल ही नहीं रहा है शरद ऋतु में फूलों का विकास रुक जाता है और या कहते शरदोत्फुल्ल मल्लिका कि मल्लिका उपलक्षण है कि मल्लिका उपलक्षण है किसका जितने भी दुनिया में फूल है आज सारे के सारे फूल इस रात्रि में जमुना जमुना के उस पवित्र किनारे पर आकर के फूल गए सब अपने को सौभाग्यशाली सरदो फूल मल्लिका जैसे फूल के किसी फूले क्या भैया हो ठाकुर के लिए शरद ऋतु में बसंत ऋतु आ जाता है ठाकुर के लिए। भगवान परमात्मा रामचंद्र जब उस वाटिका में गए, वो भी राशि वो भी राशि देखो यहां चंद्रमा उदय हो रहा है यहां इस राशो दुराज ककुभ कर मुखम प्राच्या मिलिम पन्नरु लशन तवई सचर्षण नाम मुदगाच्युतो व्रजन प्रिय प्रिया दीर्घ दर्शन यहां चंद्रोदय हुआ वहां भी हुआ वहां भी, भी हुआ क्या है लता भवनते प्रगट भी यही अवसर तो उभाय निकसी जनजुग भी मल्लबित जलद पटल भी लगा वहां भी चंद्रोदय वहां भी शरद ऋतु है यहां भी शरद ऋतु है आगे आगे में जाओ शरद ऋतु वहां भी है यहां भी है लेकिन वहां भी जनु बसंत ऋतु रही लो भाई यहां पर भी शरद अरे शरद ऋतु में बसंत ऋतु का समावेश हो गया तो शरदोत फुल्ल मल्लिका यह शरद ऋतु का हे देखो श्रीघर स्वामीपाद ने और श्री वल्लभाचार्य महाराज ने भी इस रास लीला को काम विजय लीला माना एक काम के ऊपर विजय है काम के ऊपर लड़ाई है ये जो योग जानने वाले होंगे योगी लोग वो इस महत्व को अच्छी तरह समझे साधारण प्राणी समझेगा नहीं इसलिए हम इसकी व्याख्या करेंगे समझे इस समाज में कहने के योग्य नहीं अनधिकारियों को सुनाने योग्य नहीं जो योग को जाने विज्ञान को जाने भगवत रस को जाने उसके सामने राष्ट्रीला की कथा कहनी चाहिए क्यों नहीं कहना तो चाहिए राम जी ये काम जयलीला काम ताल ठोक करके मैदान में श्रीकृष्ण के सामने आ गया लड़ाई तो बाप बेटी की ताल ठोक के आ गया सामने काम के साथी ने वसंत ने कहा इन्होंने ब्रह्मा को जीत लिया इंद्र को जीत लिया वरुण को जीत लिया तो किस गति में कि इन्होंने जीता होगा लेकिन हमने भी सबको जीता है हमारे बस हमारे, हमारे बाणों से भी कोई बच नहीं पाया है आज ये भी नहीं बचेंगे और जब तक इनको जीत न लेंगे तब तक तो विश्व यही नहीं कहलाएगा और अगर इन्होंने हमको जीत लिया तो इनकी शुक्र का सहारा लेकर के इनकी प्राण प्रिया प्रेसि से हम पैदा होकर के आजर का पुत्र तो स्वीकार करें अगर इन्होंने जीत लिया तो अंधा हम कि सुन नहीं हो जाएगा ब्रह्मादि विजय सम्रूढ़ भगवान कृष्ण जी है और काम जी लड़ाई बड़े जोड़ की है काम देने बसंत ने कहा दोस्त हमारी कोई सहायता अपेक्षित हो तो बताओ क्योंकि तो आपत्तकाल परी एचारी धीर धर्म मित्र और हमारी कोई सहायता अपेक्षित हो तो बताओ मित्र एक वीर की सबसे बड़ी सहायता क्या होती है हुँ? एक वीर की सबसे बड़ी सहायता होती है कि उसके पास अस्त्र की कमी नहीं बन पा वीर के पौरुष तो नहीं बन सकते वीर की कला तुम नहीं बन सकते, वीर की युद्ध की प्रक्रिया तुम नहीं बन सकते, वीर के लिए तुम खाली बाण जुटा दो यही तुम्हारी सेवा है बस तुम मुझे बाढ़ जुटा दो बाण हमारा क्या है पुष्प है तुम पुष्प से सारे सारे वातावरण को मह मह म एक इंच जमीन बगैर फूल के खाली रहे ऐसा कर दो ये हमारा शर होगा शर मने वाण होगा शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरान, शरान ददाती शरद बसंत शरान् ददाती शरद बसंत शरदोत्फुल्ल मल्लिका सर्वे बसंतेन उत्फुल्ला मल्लिकोपलक्षिता अशेष पुष्पा यासु सरदूत मल्लिक ये सरदोत्फुल्ल मल्लिका है अर्थात बसंतोत्फुल्ल मल्लिका है भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका मनस्चक्रे मनश्चक्रे योगश्रिता महाराज इस श्लोक की व्याख्या एक बार दास ने भी किया है लगभग चौदह पंद्रह दिन हुई थी तो मैं अब क्या कहूंगा आगे बढ़िए ठाकुर की बंसी बजी ठाकुर की बंसी बजी ठाकुर की बंसी का मंगलमय निनाद शुरू हो गया गोपांगनाएं दौड़ी जगऊ कलम बाम मनोहरम गोपांगनाएं अपना अपना काम छोड़ करके सब दौड़ी और आकर के भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई सब घेर करके और जब चली तो कैसे चली महाराज जी राम जी मेरे राम जी चलो तो, तो कैसे चली सीधा राम जी आवश्यक चले आवश्यक ही चले, आव चले। कथा सुनने चल रहे हो हाँ कहां चल रहे हैं जरा से दुण दुण दुण दो मिनट रुक जाओ मैं पान खा लू तो चलू नहीं। नहीं। आगे बढ़े क्या कथा सुनने चल के, के, के जरा पानी पी लें तो चले नहीं। नहीं। यहां पहुंचे तो कितना देर हो गया क्या साढ़े तीन बजे क्या रात तीन बजे शुरू हो गई क्या हुआ सब कुछ चला गया डेढ़ घंटा हम कुछ समझ ही नहीं पा ठाकुर के दरबार में जाओ तो किसी के साथ पकड़ के मत जाओ अकेले दौड़ो अकेले दौड़ो तुम्हारे पीछे कोई दौड़ रहा है तो ले लो है यह प्रक्रिया सब कैसे चली महाराज आजग मुहू जगमुहू अन्योन्यम अलक्षितोद्यम आहार अपने उद्यम को किसी दूसरे को बताया ही नहीं अलक्षितोद्यम आहार नए विशालण्य की कथा सुनने के लिए आ रहे थे कल एक बताया कोई दरभंगा से आया अभी एक वो बैठा सामने समझे न मैंने कहा क्या बात है मैंने उससे बात नहीं किया जब आया तो मैं मोदी था मैंने कहा क्या बात है आए कि तीन दिन बिता गया आए छी उन्होंने इसमें कहा था कि चलेंगे ये नहीं आया तो हमने भी हम भी नहीं आए समझे ना हम कहे नहीं, नहीं आए तो तुम्हारा भी गया उसका भी गया अब क्या <laughs> राम जी गई अरे दौड़ो अकेले दौड़ो व्यवस्था कौन करेगा अगर मन चाव है उत्साह है ठाकुर के प्रति विश्वास है तो ठाकुर व्यवस्थित मैं आपसे ठीक कह रहा हूं ये मेरी कोई भावना की बात है नहीं ये मैं अनुभव करके कह रहा हूं ये अनुभव करके कह रहा हूं आप, आप दौड़ो तो सही लेकिन आप विश्वासपूर्वक दौड़ते कहां आप तो अपने बल का आश्रय पहले करते हम भी ऐसे करते ये हमारी मूर्खता है तो बुद्धिमान हमारी अपनी मूर्खता अगर हम अपने बल का आश्रय करके दौड़ते तो फिर कहां से सहायता मिलेगी ठाकुर कहते हैं, लगाओ अपना बल पाओ तो भोगो अगर तुम मेरे मेरे बल को लेकर आते तो मैं तुमको वहीं से गोद में उठा के लाता अलक्षितोद्यमा दौड़ी प्रजांगनाएं आके ठाकुर घेर के खी ठाकुर ने कहा आ बहुत अच्छा स्वागत है महाभागा आपका स्वागत है बताइए आप कैसे आई इस राधी रात के समय में मालूम पड़ता है राम जी है, की है, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है? या कोई अशुभ हो गया या कोई बहुत बड़ा उत्पात हो गया या किसी ने आक्रमण कर दिया है? क्या बात है ब्रजस्या नामयम कच्चित है? क्या हुआ अरे गमन कारणम अपने आने का कारण बताओ और इस प्रकार दस श्लोकों में ठाकुर ने बड़ी कड़ी कड़ी बातें कही महाराज और उसका मतलब आप लौट जाओ तद तदात्मा चिरम गोष्ठम आप लौट लौट जाओ प्रिय वाक गोपी गोप्यो गोविंद भाषित विषणा भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरतया भगवान कृष्ण की इस कठोर वाणी को सुनकर के विषण हो गई संकल्प भग्न हो गया, गया। दुरत्य चिंता प्राप्त हो सर ऋचा हो मुख नीचा हो मुखान्य व सूचक स्वचने न सुचियत मुख नीचा क्यों कर लिया मुख नीचा करके जानो पृथ्वी से कहती धरित्री ये मेरे सर्वस्व है जब ये ही ऐसा कह रहे तो तू फट जा मेरे धीरे कहीं राम जी अस्त्री रूपात् बसी भी कुछ कुंकुमा पूर्ख भरा स्मतूष्टी कज्जल मिश्रित आंखों से अस्तुर की धारा बहकर के छाती पर से नीचे चली कज्जल मिश्रित आंखों से कज्जल मिश्रित असुधारा आंखों से निकल करके वक्षस्थल को पार कर सी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पार्क तो बहुत बढ़िया भाव कहते हैं कि जैसे कज्जल मिश्रित असुरा जा रही है ना तो क्या ये बढ़ई जो है हमारे हृदय रूपी काष्ठ को चीरने जा रहा है जब बढ़ई काष्ठ को चीरता है अभी देखा है आप तो एक काली लाइन लगाता है देखा एक काली लाइन लगा करके उसके सारे आरा चलाता है आरा चलाता है क्या हमारे वक्षस्थल पर जो ये काली धारा बह रही है यही मानो कृष्ण रूपी बढ़ई की धारा है और इसके ऊपर अपने रूपी आरे से प्रहार करके हमारे हृदय को चीरना है। ऐसा है, है? त्वामु चलो आगे चलो और महाराज नेत्रे विवृज्य फिर आप पहुंच लिया संभ्रम भग गद गिरा आंखों को तरेड़ करके महाराज कंठ आर्त रहे जबरदस्ती वाणी को निकाल करके और अनुरक्त वाणी तो है अनुराग कमनीय वाणी लेकिन महाराज क्रोध में प्रणय को इसको प्रणय क्रोध हैं, और इसको प्रणय गीत भी इसका नाम प्रणय गीत भी थे। थे। पहले देवगीत थी और जिससे प्रणयन हो जाए जिससे निर्माण हो उससे प्रणय भी गोपांगराओं की मधुर और संतुष्टि का इससे निर्माण होगा इन श्लोकों से इसलिए प्रणय भी राम जी बोली गोप्य ऊंचू गोप्य ऊंचू बने गो गोपियां बोली गोपी बने गोपायंत श्री कृष्णम इति गोपी जो भगवान कृष्ण का परिरक्षण करे उसका नाम है गोपी हो या भगवान श्रीकृष्ण चंद्र की मंगलमई रूप सुधा का मंगलमय रूपासव का अपने इंद्रियों के द्वारा जो छक के पान करे उसका नाम गोपी गोभी पिबंती। इसलिए गोपी अथवा अथवा गोपी का मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण परमानंद ब्रजेंद्र की मधुर मधुर विप्रलब्ध के विप्रलब्ध के, के स्नेह का आस्वादन करती है इसलिए इनका नाम है गोपी गोप्य ऊंचू भोर रहती भगवान गदि तुम नृशंसम ऐसा तुमको कठोर नहीं बोलना चाहिए मेरा सुनना गोपाल के प्रति खराब दूषित भावना रखने वालों अब इस प्रश्न को सुन लें मैवम विभोर रहती भगवान इस प्रकार कठोर वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए जैसा आप बोलना ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए मैवम विभो हे विभो आ रहा निशंसम गणित इस प्रकार से कठोर आपको नहीं बोलना चाहिए क्या मैं कोई कामिनी हूं क्या मैं कोई कामी नहीं हूं संत्यज सर्व विषयां स्तवपाद मूलम संपूर्ण विषयों को छोड़कर करके हम तुम्हारे चरणों में आई अगर हम कामिनी होती तो बंधन की आती इछला के आती सजधज के आती श्रृंगार करके आती हमने तो अभी देखा है देखो तो सही पैर का आभूषण हाथ भी चला गया है हाथ का आभूषण पैर भी चला गया क्या समझ रहे हो? व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा हमने कंचुकी धारण किया है लेकिन आगे का पीछे पीछे का आगे हमने साड़ी पहना है लेकिन ऊपर का नीचे चला गया है नीचे का ऊपर आ गया हम कामिनी है तुम्हें क्या समझते हो कैसी बात कह कहें संत्यज सर्व विषयान कामिनी में संभाल होता है प्रेमी में संभाल नहीं होता याद रखिए कामिनी में एक बात और ध्यान रखना मेरी बात का गलत अर्थ लगाना कामिनी में व्यवहारिक सवाल होता है पारिभाविक सवाल नहीं कामिनी में व्यावहारिक सवाल होता है स्वामी हमारी पतिदेव भोजन कर रहे थे हम उनका परिवेषण कर रही थी दाल परस दिया था रोटी परसना बाकी था रोटी हाथ में लेके यहां चली आइए यह देखते लोग ये देखो ये रोटी हाथ में स्वामी कज्जल लगाने जा रही थी डेढ़ आंखों में काजल है आधी आंखों में काजल मेरे हाथ में रखा हुआ है। ये देखो संत्यज सर्व विषयान आंगन लीब रही थी आंगन लीब रही थी स्वामी हाथ धोने का अवकाश नहीं मिला अगर कामनी होती तो हाथ धो लेती। ये देखो कहो तो तुम्हारे मुखड़े में लगा दू लिंपंत्य लिंपंत्य प्रम्रजनोन्य अंजंत्या मैं जितना कह रहा हूं भागवत कह रहा हूं अंजंत्य काश्च लोचने परिवेशयंत्य तदित्वा स्वामी कच्छुकी के बंधन को निमीलित करके अपने नन्ने से बच्चे के मुख में मैंने स्तनाग्र दिया था उसने एक झटका लगाया था मैं उसको फेंक के चली आई कोई कामिनी परित्याग कर सकती है स्वामी मैंने अपने, मैंने अपने दो महीने के बच्चे को बिस्तर पर फेंक करके और यूं चली आई जीवन भर के लिए आपको कभी न जाने कोई कामिनी इस प्रकार ममता का बलिदान कर सकती है शिशूंपया संत्य सर्व विषयांस पाद विषयांस्तवपादमूलम स्वामी अशेष विषयों का परित्याग करके हम तुम्हारे चरणों में आई आप हमको उसी तरह से भजो जैसे भगवान पूर्ण परमात्मा मुमुक्षुओं को भक्ति प्राप्त करने की इच्छा वालों को भजते हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं हम आपकी भक्त हैं स्वीं भक्ता भजस्व दुरग्रह मात्य जामान असमान मा त्यजा असमान भज अस्मान मा त्यज असमान भज देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्ष तुम कहते हो जाओ हम जाने के लिए तैयार हैं तो तुम्हारी ऐसी बात को सुनकर के तुम्हारे उत्पाद बैठने का मन नहीं है तो चली जा जाए कैसे पादपदम न चलत स्तवपाद पाद मूला चरण उठते ही या म कदम व्रज मथो करवा मा स्वामी छोड़ो इम्मा छोड़ो क्या करें कि सिंचांगन स्वधर अधरा मृतगूरकेण सावलोक कल गीत गीत ये स्वयं हम मर जाएंगे हम जीवित नहीं रहे ऐसा गोपांगना होनी ऐसी प्रार्थना की ठाकुर प्रसन्न हो गई ठाकुर ने अपना प्रसाद दिया लेकिन प्रसाद को पाकर के गोपांगनाएं उन्मत्त होगी घमंडी हो गई हमसे बढ़ कौन होगा दुनिया में हमसे बढ़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता ठाकुर ने कहा घमंड तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं मुझे घमंड नहीं मुझे अभिमान नहीं बर्दाश्त है मैं तो दो ही चीज पाता हूं केवल दो चीज अरे दुनिया वालों मुझे सब कुछ देते हो लेकिन जो मैं पाता हूं वह नहीं देते क्या पाते हो स्वामी कि मैं तुम्हारे हृदय का जन्म जन्म का संचित अहंकार पाना चाहता हूं मैं तुम्हारे जन्म जन्म का संचित अहंकार पाना चाहता हूं और साथ ही साथ किसी किसी भगवत प्राप्त मंगल में सिद्ध महापुरुष संत के मुख से निकली हुई जो कथा है और उस कथा से समुत्पन्न जो तुम्हारा भाव है उस भाव का आस्वाद लेना चाहता हूं दो ही चीज लेना चाहता हूं अपने हृदय के अंधकार को दे दो मैं पचारू और अपने हृदय के मधुमय मंगलमय भाव को दे दो उसका मैं चुसुर चुसुर आस्वाद लू मां के दूध की तरह मैं दो ही चीज चाहता हूं गर्व आ गया एक तरफ गर्व आया दूसरे तरफ मान आया गर्व आया गोपांगनाओं को मध्य अब मान आया श्री राधारानी को हमारा कोई सम्मान ही नहीं हुँ? हमारा कोई सम्मान ही नहीं एवं कृष्ण ला महात्म आत्मा मे मानिन्यो भेदिकं भुवि पृथ्वी पर मुस्से बड़ा कोई है ही नहीं ठाकुर को यही स्वीकार नहीं ता तत्सगमद्वीक्ष के केशव प्रसमा प्रसाद ठाकुर ने मद का उपशमन करने के लिए मान को प्रसन्नता देने के लिए वही अंतर ध्यान हो गई, अब गोपाल गाय व्याकुल हो गई व्याकुल होकर के हा कृष्ण हा कृष्ण हे प्लक्ष तू बता हे न्योध तू बता अपलक्ष माने जिसकी बड़ी बड़ी आंखें अरे तू बता हे नग्रोध न्योध माने अरे कोई आवे तू रोक लेता है न्योध न्यक्रोध कर लेता है, है? या न्यक्रोध जिसकी जटाई नीचे की ओर झुक रही उसको न्योध हे मैं क्रोध तू बता हे बलक्ष तू बता हे अश्वत्थ तू बता हे मालिके तू बता हे मल्लिके तू बता हे जूती ज्यूती तू बता मेरे कृष्ण कहा है मेरे कृष्ण कहा चलते चलते महाराज इन्होंने लीला किया हूं जो ठाकुर से अलग हो जाओ तो ठाकुर के प्राप्त करने के लिए ठाकुर की लीला का अनुकरण लीला भगवत ही अनुचक्रु लीला करने लगे। इसके बाद देखा क्या राम जी कि भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े और चरण चिन्ह के साथ एक चिन्ह और दिखाई पड़ा कहीं यहां तो ठाकुर किसी के साथ ये थी श्री राधा रानी तो अब यहीं पर भावुक भक्त लोग प्राय अनेक महानुभावों ने इस श्लोक में जो मैं कहने जा रहा हूं इसमें राधा रानी का समावेश किया कि अनयाराधितो नूनमें इसने भगवान की आराधना की है यही राधा शब्द का पोषण है जी इसकी ऊपर ठाकुर की कृपा है राधा रानी का श्रृंगार किया ठाकुर जी ने बैठ राधा रानी से कहा कि अब कहां चलें नाम यत्न ते मना जहां आपकी इच्छा हो वहां ले चलो तुम्हारा मन जहां है वहां ले चलो ये दक्षिणा हो गई महाराज मतलब, बाबा से अलग हो गई ठाकुर यही से हे दात हे रात रमन प्रेष्ठ क्वासी कु महाभुज ये तो खोज ही रही थी और सारी की सारी गोपांगनाओं का समूह आ गया और सब सब मिल गई महाराज और कृष्ण जी महाराज वहीं खड़े हैं कभी उनको देखे कभी इधर आवाए और कभी उधर जाए वहीं खड़े है ना और कभी इनके साथ ही मिलकर के गावाएं गोपी की जो है ना ये गोपियां नहीं गा रही गोपियां सब गिर कभी कभी ठाकुर भी लय भिजा देती है देखती है तो गाय हाँ भाव बड़ा बढ़िया है लेकिन हमारे पास समय नहीं है गोप्य ऊँचू सब मिलके कहती है जय दिते अधिकम जन्मना इंदिरा सस्व दैत दुश्यता दीक्षु दावका सवस्ताचिन्वते जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा हे प्रभो ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयती स्वामी आपके जन्म से ये ब्रज जो है बड़ा गौरवशाली बन गया मतलब ब्रज गौरवशाली तो था ही पहले से इसका मतलब ये है अधिकम का मतलब गौरवशाली तो पहले से भी था श्री अयोध्या जी में राम जी आए इसने अयोध्या थोड़ी क्षेत्र थो बन गया पूरी बन गई अरे इसके पहले भी बड़े बड़े हुए हमारा जहां पर हा? और बड़ा पवित्र स्थल है गुप्तार घाट में हमारे यहां वो इंद्र ने सुवेद किया पता नहीं किसने किसने किया वही सब एक क्षेत्र तो पहले से पवित्र है अब नैविशारण केवल चक्र की के आने से थोड़ा पवित्र जो पवित्र भूमि है वहां चक्र गिरा जो पवित्र भूमि है वहां चक्र गिरा तो इसका मतलब पवित्रता तो पहले से थी चक्र के आने से पवित्र नहीं हुआ चवित्रता तो पहले से थी लेकिन चक्र गिरा सर्वकाधिक महात्माओं का स्थान हुआ ठाकुर ने यहां पर यज्ञ किया पहले मेरे राम जी ने यहां यज्ञ किया ये तो बड़ी पवित्र धरती इस पवित्र धरती पर है? आप लोगों की तरह भाग्यवान कोई यहां पर आकर के दुख सह करके सांसद सह करके और इस प्रकार से कथा का आस्वादन ली इस साधारण बात मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं नहीं, नहीं मैं मेरे मुंह से निकल गया तो ये प्रशस्ति जो है रामजी ठाकुर की प्रशस्ती रामजी तो इस प्रकार कोई भाग्यवान होगा अभावों को तो रस्ते रोक गए रोक लेगी मारे लेकिन भाग्य नहीं होगा रस्ता रोक लेगी चलो हम तो चले महाराज क्या करें रास्ते में कुछ ऐसी खबर मिलेगी लौट जाए क्यों हाँ तो मैं कह रहा था जय तीते कम जन्मना ब्रजा ये ब्रज तो पहले से भाग्यवान है लेकिन आपके जन्म लेने के बाद इसकी उसका उत्कर्ष हो गया जय ती थे जन्मना ब्रजा इसके उत्कर्ष में क्या वृद्धि हुई कि श्रयत इंदिरा सस्वदत्री अत्र ही इंदिरा सस्व श्रयते यहां पर ही मैंने निश्चय में मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूं मैं अनुमान से नहीं कर रहा हूं कह रहा हूं सुन के नहीं कह रहा हूं ही निश्चय देख के कह रहा हूं श्रयत इंदिरा सस्वदत्र त्री इंदिरा शश्वत श्रयती ये बैकुंठ से बढ़ गया न बढ़ गया क्या यहां पर इंदिरा शश्वत श्रयती यहां पर लक्ष्मी हमेशा सेवा करती है और बैकुंठ में के बैकुंठ में तो, में तो अधीश्वरी है वहां लोगों को आश्रय देती है श्रय करती है तत्र तु आश्रयत अवत्र श्रेयत श्रयत इंदिरा सस्व इस प्रकार से बहुत बढ़िया गोपी गीत का प्रादुर्भाव हुआ है ये भागवत का प्राण माना जाता है राज्य भागवत का प्राण दशम स्कंध और दशम स्कंध का भी प्राण राजपंचाध्याय के पांच अध्याय और पांच अध्यायों का भी प्राण ये गोपी बहुत बढ़िया गोपी गीत का गान किया और ठाकुर प्रकट हो हाँ। गोप्य प्रगायंत्या प्रलपंत्य चित्तभा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन श्री परीक्षित जी से कहते हैं शिवदेव जी महाराज हे राजा हे राजा गोपांगनाएं रोने लग गई कैसे रोने लगे कि सुस्वरम स्वर पूर्वक रोने लग गई कहीं रोया भी स्वर में जाता है रोने में कभी तान भिड़ाई जाती है क्या सिनेमा वाले भले रू में तान में है ने? लेकिन प्राकृतिक जगत में तो कोई तान भिरा के नहीं होता फिर रुदु सुस्वरम के दुनिया के लिए जो रोना है वो कुस्वर रोना है ठाकुर जी के लिए जो रोना है वो सुस्वर रोना है रुदु सुस्वरम कौन रो रहा है सुखदेव जी नामकरण कर रहे हैं आज वाह सुखदेव जी अपने मुख से नामकरण कर रहे हैं कौन रो रहा है कि कौन रो रहा है नाम बताओ कि कृष्ण दर्शन लालसा हाँ। कृष्ण के दर्शन की लालसाएं रो रही हैं कृष्ण के दर्शन की लालसा से रो रही है ये आप कह रहे हो हम मान रहे हैं उसको लेकिन बढ़ा रहे हैं कि कृष्ण दर्शन लालसा ये मूर्ति कृष्ण दर्शन की प्रत्यक्ष लालसाएं रो रही कृष्ण दर्शन लालसा और जब कृष्ण दर्शन की लालसा रोएगी तब ठाकुर आएंगे जब तक व्यक्ति रोएगा शक्ति रोएगी स्त्री रोएगा पुरुष रोएगा नपुंसक रोएगा अभक्त रोएगा कामी रोएगा क्रोधी रोएगा जब तक ठाकुर नहीं आएंगे दुनिया वाले आएंगे भक्त भी रोएगा अर्थार्थ रोएगा जिज्ञासु रोएगा तो महाराज ब्रह्मा आएंगे विष्णु आएंगे शंकर आएंगे ठाकुर नहीं आएंगे ठाकुर कब आएंगे जब कृष्ण के दर्शन की लालसा रोएगी तब आएंगे रु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह कृष्ण के दर्शन की लालसा रोएगी लालसाही अब तुम्हारा विलंबरी तासाम आविरभू छौरी आ गए थक। कैसे आए स्मयमान तुम रो रही हो हंस रही हो स्मयमान मुखाम्बुजा इस स्मयमान मुखाम्बुजा कहने का भाव अगर अब रोते हुए आते तो तुम्हारा रुदन बढ़ जाता और हंसते हुए आए तो तुम्हारा रुदन समाप्त हो जाएगा अथवा स्मयमान कहने का भाव कि गोपांग जब मैं हंसता हूं तो भक्तों के हृदय के ताप की निवृत्ति होती है इसलिए स्मयमान मुखाम्बुज मुखाम्बुज कह दिया अंबुज ताप की निवृत्ति करता है स्मयमान मुखाबुज पीता अम्बर धरस रघ्वी माला पहना बढ़िया माला पहना अरे बढ़िया महमा महम्मा महक महा, महा महाराज ऐसी भाला और रामजी उसमें हैं क्या कहते हैं उसको जो रस लेते हैं क्या भवरा उसमें भवरा मरना है और भवरा बढ़िया बढ़िया स्वर से गांव है कोई इधर से राग लापे और कोई उधर से राग लापे पाए ठाकुर के छाती में और महाराज सृगवी सृगवी आ गए राम जी सृगवी आ गए कौन आ गए पीताम्बर घर आ गए धारण करने वाले आ गए पीतांबर धारण करने वाले आ गए बड़े पीताम्बर पहनने वाले आ गए यह बात बनी नहीं महाराज दो अक्षर व्यर्थ हो गया इसमें पीताम्बरा कह देते तो भी काम बन जाता क्यों भैया भैया कर रहा हूं काम बनता ही खाली पीताम्बरा कह दे पीतांबर धरा की कोई उपयोगिता नहीं थी खाली पीताम्बरा दे काम बन जाए कि पीतांबर धरा कहने का भाव क्या कि ठाकुर जानते हैं हम कहां जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं जो रो रू दूहू रो रही अविरल सुधारा बह रही है उस आंसू को पूछने के लिए जाना है पीतांबर पीताम्बर हाथ में पीताम्बर लेकर के आए पीतांबर धरा हाथ में पीताम्बर लेके आए हैं आंसू पूछने के लिए काल के लिए वो लोग काल का नाम लेके रहोगे कर्म का नाम लेके रहोगे मां के लिए रहोगे बाप के लिए रोगे पुत्र के लिए रोगे पति के लिए रोगे पत्नी के लिए रोोगे कोई दुनिया में आंसू पूछने वाला है नहीं ठाकुर के लिए रोगे जो ठाकुर आंसू पूछने पीता अंबर धर साक्षात मनमथ देखिये काम सीया क्यों हो रही साक्षात मनमथ मनमथा मन मतनाती भी मनमथा जो मन का मंथन कर दे उसका नाम मनमत मने काम और काम देव के मन का जो मंथन करे उसका नाम मनमत मनमत काम जय लीला है ठाकुर आए गोपांगनाओं में आनंद छा गया महाराज बड़ा आनंद आया किसी ने मुख किसी ने हाथ पकड़ लिया किसी ने चरण पकड़ लिए अनेक प्रकार से सेवा से हुई और ठाकुर जी ने सबका मंगल में उत्साह बढ़ाया सबके इच्छाओं की पूर्ति की और इस कथा को जो पढ़ता है उसके हृदय का रोग निवृत्त हो जाता है उसकी काम विकृति नष्ट हो जाती है ऐसा फलसुदी है कि हृदय रोग मास महीनो त्यचिरे धीरा है ना हृद्रोग को जल्दी निवृत्त करना हो तो ये राजपंचाध्याय का पाठ करिए हृदय रोग और साथ ही साथ अगर हृदय काम वासना से विकृत है तो राज पंचायत का पाठ पूर्वक करना चाहिए इसके बाद सुदर्शन गंधर्व का उद्वार किया शंकचूड़ का ठाकुर ने उद्वार किया है और उसके बाद अरिष्टासुर आया उसका उद्धार किया अरिष्टासुर के उद्वार करने के बाद नारद जी कंस के पास पहुंचे कंस एक बात तुमसे बहुत दिन से कहना चाहता हूं निर्दा ही जाता हूं कै महाराज जरूर बताऊं मैं कहना तो चाहता हूं लेकिन तुम्हारा सुहाव देख के जरा रह जाता हूं कहें महाराज कही कहे फिर जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे ना कहे बिल्कुल करेंगे महाराज तो क्या देखो हम जानते तो पहले से ही सही है कि बसदेव देवकी का जो आठवां लड़का था वो पैदा हो गया खबर तो लेखी थी अरे क्या हो तो आपको धोखा होगा और सब सुना दिया जो जैसा था वैसे सब सच सच सुना दिया सब सुना दिया अरे वक्त महाराज दौड़ा, दौड़ा बसदेव जी को मारने के लिए कहे मैंने आपसे पहले कहा था इसीलिए तुम्हें 11 बर्ष से कहीं नहीं रहा ऐसा मारो कि महाराज जिंदगी भर रोवे तो कैसा मारे तो उनके सामने उनके बेटों को बुला के मारो तो ये आपने बड़ी सुंदर बात कही आप ये तो हमें समझना नहीं तो फिर ऐसे करो और वहां से उतरे महाराज यहां पर कंस ने केशी को भेजा था केशी का भगवान ने उद्वार किया बीमासुर का उद्धार किया इसके बाद नारद जी महाराज पहुंचे भगवान कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति की जरूरत किया कृष्ण मुस्कराये और नारद जी को देखें फिर मुस्कराये फिर देखें तो कहे महाराज मैंने कोई बुरा किया क्या क्या आपने किया क्या है महाराज फिर तो हम सब बताए आए हैं उसको <laughs> तो हम सब कहे आए हम सब कहे आए उसको अरे कहे अच्छा किया कहे आए तो अगर मैं कहती तो बहुत बैठके करती क्या हमारा काम तो यहां पूरा हो गया बहुत अच्छा किया अक्रूर को उसने भेजा बड़ी बढ़िया बढ़िया कथा छूट रही है किसानों अक्रूर को उसने भेजा अक्रूर जी महाराज मन में नाना प्रकार की शुभ अभिलाषाओं को समझोते हुए भगवान कृष्ण के पास आए भगवान कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया अक्रूर ने कहा कि कंस ने आप लोगों को बुलाया है धनुष यज्ञ देखने के लिए वहां धनुष यज्ञ का मेला है उस मेला देखने के लिए आपको बुलाया है नंद जी ने सोचा ये हमारे लाला का प्रभाव रहेगा जगह जगह जाएगा तो अब लाला ग्यारह वर्ष का हो गया है अब इसको घर में ढांक के थोड़ी रखना है जसोदा जी ने रोका मत ले जाओ मेरे अशुभ अंग फड़क रहे हैं कृष्ण को मत ले जाओ बृजांगनाओं ने रोका महाराज सब ने रोका लेकिन बाबा नहीं माने बाबा ने कहा तुमको क्या पता है कृष्ण इतना बड़ा हो गया कृष्ण को संसार में जाना है परिचय करना है इधर करना है उधर करना है अब हम कृष्ण को लेके जाएंगे हम सब जाएंगे तुम घबराती क्यों हो चलो गाल बाल सब चले महाराज बड़ी उपाय सामग्रियां चली नंद बाबा लेकर के आए मथुरा पहुंचे श्री अक्रूर जी महाराज ने बहुत चाहा कि हमारे यहां चले भगवान ने कहा भी, भी प्रेम से आएंगे अक्रूर को बिड़ा कर दिया और ठाकुर चले मथुरा के सड़क पर तो किसी ग्वाल बाल ने कहा कि ललाक है यहां कर भैया हम तो ऐसे चले आए रात तो आया वो अक्रूर और उसके साथ चल पे हम तो कपड़ा भी नहीं बदले क्या घबराती हुए अभी कपड़ा लेता हूं एक धो भी जा रहा था हमारा, धो तो भी पुराना कपड़ा धोने वाला नहीं था मारा और रंगकार था रंग रंगरेज तो इसको बोलते हैं रंगरेज वो रंगरेज था महाराज वो जा रहा था सीधा रंग भी रंगरेजों जा रहा था जब जा रहा था रजकम कंचम रंगकार इसीलिए मैंने श्लोक बाकी खोज के कहा मैंने बहरा रंगकारजा रंग कार तो था कर, तो नया कपड़ा पहनने जा रहा लोग कहते हैं कि हमारा दुनिया भरे पुराने कपड़े ठाकुर को पहनना था हमारे ठाकुर तुमसे कम सौ गई कम खदा तुम पर भैया नया नया कपड़ा कीमती से की राजा का राजा का धोम था मार आ रहा था ठाकुर ने कहा कि ये धोती ये ये वस्त्र ये कुर्ता ये सब रहा हमें भी तो दी वही तो हम तो कह नहीं पाएंगे ये उसने कहा तो हम नहीं कह पाएंगे आप समझ गए होंगे कभी तो कभी कभी उसने भी ऐसा कहा उसने पहना है, है अब आप बीच वाला आप लगा लो तो, आप कमर लो तो लगा लो कुछ लगाओ हम तो नहीं लगा पे लगाएंगे समझे ना महाराज जब उसने ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तू बचेगा नहीं पहले तो मैंने तेरे को छोड़ा था यही था महाराज यही धोबी था धोबी तो है, ये पुराना है ठाकुर ने कहा तब तो तेरे को छोड़ दिया लेकिन अब छोड़ने वाला हूं नहीं मैं और एक दिया महाराज खींच की ढेर हो गया वहीं पर, राम भक्तों खुश हो जाओ हम तो कहते हैं राम भक्तों से कि भागवत सुने बगैर तुम्हारी गति नहीं है तुम्हारे राम जी रामजी महाराज ने जो कुछ छोड़ दिया वो तो यही किया है यार धोबी के ऊपर जिंदगी में हो लेकिन कुर्मुड़ाहट हाँ तब तक, तक नहीं शांत होगी जब तक ये कथा नहीं सुनोगी बोलो है कि नहीं और कृष्ण भक्तों जब तक रामायण नहीं पढ़ोगे तब तक धोबी क्या है तुमको पता ही नहीं लगेगा कृष्ण भक्तों की जड़ जो है रामचरित्र में है चिन्हे मूले रेयू पत्र शाखा कृष्ण भक्तों की जड़ जो है वो रामचरित्र में है और रामचरित्रों के हृदय का संतोष कृष्णचरित्र में है धोबी के लिए संतोष किए रहो जब तक कृष्णचरित्र नहीं पढ़ोगे अब खुश होगे गए कि नहीं खुश होगे आनंद आ गया महाराज चला गया बड़ा कष्ट कर दिया था इसमें इन दोनों चरित्रों को भारतीय संस्कृति से कोई अलग कर दे कोई कहे हम तो कृष्ण के भक्त हैं राम के नहीं कोई कहे राम के भक्त हैं कृष्ण के नहीं कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो इन दोनों चरित्रों को मिले बगैर भारतीय संस्कृति पूरी बनेगी याद रखना खाली दूध पी लो खाली मिस्त्री चरड़ चढ़ चबा लो आनंद नहीं आएगा महाराज राम चरित्र का दूध हो और कृष्ण चरित्र की मिस्त्री हो और घोट घाट के ठाक से तीनों जीवन का आनंद मिल जाए राम जी एक हाथ लगाया महाराज उसका उद्धार कर दिया रणकस्य कर ना आगे सिरा क्या था अपना तलवार ठाकुर ने छुए ही नहीं अस्त्र महाराज जब तक कंस का बध नहीं कर दिया कंस के बध के पहले ठाकुर ने इसका कारण फिर बताऊंगे हमारा जी इसके बाद अब जो पहुम पड़े मंगनी का है जो पहना तो बुद्धा यहां गिर गया अब वो कहें मंगनी है तो फिर क्या करें तब तक, तक, तक, तक, तक महाराज एक दर्जी आ गया कि अगर आज्ञा हो तो हम ठीक कर दें क्या बिल्कुल ठीक कर दो अरे महाराज वो, वो आया उसका भाई आया है? उसकी भाभी आई उसकी पत्नी आई बेटी आई दामाद आया है? ससुर आया और महाराज सास आई मामा आया नाना आया नानी आई और सारे के सारे आ गए महाराज और अपनी अपनी मशीन लेके आए और सब बैठ गए और एक एक बाल बाल का नाप लेने लगे और कपड़ा सी महाराज चार घंटे दो घंटे के अंदर संबंध बन के तैयार है बढ़िया सुंदर वस्त्र तैयार हो गया अब जब यहां से चले तो ठाकुर ने कहा बड़ी जो तो कपड़ा उपड़ा तो अच्छा हो गया लेकिन जब तक तो माला पहनने को न मिले तब तो तक तो तो आनंद नहीं है हमारे ठाकुर माला के बड़े प्रेमी हैं भैया ये माला के बहुत प्रेमी ये माला ठाकुर माला क्यों प्रेमी हैं हमने आपसे बताया ना भी? कि लक्ष्मी जी का निवास ठाकुर के माला में रहे और ठाकुर कहते हैं इनको जरूर मिलना चाहिए ये क्यों मिलना चाहिए कि दुनिया को संपत्ति की जरूरत है शोभा की जरूरत है दोनों यधिष्ठा की लक्ष्मी ठाकुर इसलिए नहीं लक्ष्मी को रखते कि लक्ष्मी बिना रह नहीं सकते ठाकुर तो रह सकते हैं लेकिन ठाकुर कहते मैं तो रह सकता हूं लेकिन दुनिया को धन चाहिए संपत्ति चाहिए सौंदर्य चाहिए ऐश्वर्य चाहिए, चाहिए अगर ये नहीं रहेंगे तो दूंगा कहां से और ये रहेगी तो मानेंगे लोग ये उनका देते ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ इसलिए इनको बहुत प्यार अथवा ठाकुर का लक्ष्मी हमेशा पाद संवाहन किया करती है श्री लक्ष्मी जी हमेशा नारायण का पाद संबाह करती हैं लोग कहते हैं ठाकुर को कोई वायु का दर्द हो गया होगा हमेशा पैर दबाते रहते अरे बाबा नहीं ठाकुर कहते मेरे पैर में दर्द नहीं है अगर मैं नहीं दबाऊंगा तो लक्ष्मी के मन में दर्द हो जाएगा इस लक्ष्मी के मन के दर्द की निवृत्ति के लिए हमको भी कभी कभी करना पड़ता है मेरे पैर में दर्द लोग लेके बैठे रहते हैं यो यो कर रहे हैं हम कहें महाराज इनकी श्रद्धा है तो करनी हाँ। तो जब हम ऐसे तुच्छादी ऐसा करते हैं तो ठाकुर तो बड़े महानुमार है है ना तो ठाकुर कहते लक्ष्मी के हृदय को शांत करने के लिए मैं दबाता दबाता हाँ राम जी माला पहनना है एक मारी था महाराज वो मारी जो था सीताराम जी वो बहुत दिन से क्या सैम सुंदर के दर्शन हमको होंगे क्या कभी ठाकुर हमसे मिलेंगे क्या कभी हमारी बनाई हुई माला धारण करेंगे ऐसी भावना उसके मन में आ रोए और ठाकुर रो जी का नाम ले रोए और ठाकुर जी का नाम ले आज क्या हुआ महाराज जी बढ़िया वस्त्र पहन करके खट खाट खट सिकड़ी खटखटाया भीतर से आवाज़ आई कौन है बड़ी मधुर आवाज मिली मैं हूं खोलो ती तो मैं कृष्ण मैं कृष्ण मैं कृष्ण अब तो महाराज माली के कानों में जानो किसी ने अमृत उड़ेल दिया हो आंखों से अश्वर्षण करता हुआ प्रेम परिपूर्ण हृदय लेकर के वो दौड़ा और दौड़ करके आकर के हाँ। स्वामी जन्म जन्म की अतृप्त अभिलाषा आज पूर्व हो गई मेरे नाथ मेरे स्वामी तु तो दृष्टवासमुत्थाय नाम सिर सा भूमि इसका नाम क्या था वो इसका नाम तो सुना ठाकुर को सुदामा बड़ा प्यारा है बहुत प्यारा है इसी तरह चाहे वो वृंदावन हो और चाहे वो मथुरा हो और चाहे वो द्वयिका ठाकुर का सुदामा के बगैर गुजारा नहीं देखो वृंदावन में वही सुदामा शीदामा है और यहां सुदामा माली मिल गया मथुरा में और कल आपको कथा सुनाएंगे कि द्वारिका में सुदामा जी इस सुदामा किसको कहते हैं राम जी दुनिया, दुनिया वाले तो अर्थ लगाते हैं सुदामा जिसके पास बढ़िया दाम हो मालताल हो उसका नाम है सुदामा लेकिन भक्तों का अर्थ क्या है सुदामा जिसके पास सुंदर दाम हो दाम रस्सी हो दाम रस्सी होता है ना जिसके पास सुंदर दाम हो सुंदर रस्सी हो ठाकुर को बांधने की उसको बोलते हैं सुदामा। उधर द्वारिका में सीरा वृंदावन में श्री ने बांधा मथुरा में सुदामा ने बांधा और द्वारिका में जाके सुदामा ब्राह्मण ने बांध जिसके पास प्रेम की रस्सी हो उसका नाम है दिए दिए सुदामा जिसके हृदय में भाव समुद्र रहा है उसका नाम है सुनामा कर्मी सुदामा से मारी से माला पहने उसको अभीगल भक्ति का वरदान देकर के आगे आए तो एक महाराज तीन जगह से टेढ़ी जा रही थी तीन जगह से टेढ़ी आप समझिए कुबरी कुबरी उसका नाम है त्रिवक्रा त्रिवक्रा उसका नाम है सैरंध्री अब ये त्रिवक्रा शैरन्ध्री कुंबरी चल रही थी तो ठाकुर घूम के आते और उसके सामने कहते हैं सुंदरी तुम कौन हो कुबरी ने ऐसे उठाया मुझको कुबरी तो दुनिया ने कहा सुंदरी आज तक किसी ने ना कहा ना ये मुझको सुंदरी कहने वाला कौन आ गया और जब देखता तो देखी तो टक टक देखती रहे टुकड़ टुकुर निहारती रहे तुम कौन हो कि मैं कंस की दासी थी तुमको देखने के बाद मैं किसी की राशि नहीं हूं तुमको देखने के बाद अगर कोई दूसरे का दास, दास और दाशी बन जाए तो अब भागा है। मैं मंदभाग्या नहीं हूं अब मैं तुम्हारी हूं तुम्हारी नहीं केवल तुम्हारी हशियाम सुंदर तुम्हारी अथलिक तो किसी की नहीं है। आओ तुमको चंदन लगा देंगे चंदन लगाई तो कुछ इधर बिखर गया कुछ उधर बिखर गया फिर टेढ़ी चीज तेरी तेरी तेरी की पहुंच नहीं पाई ठाकुर ने कहा कि इसको सीधी बना में कैसा रहे इसको सीधी बना दी चंदन लगा नहीं पाई इसको सीधी बना दी रिज्वी कर तुम मनस्क्र दर्शयन दर्शन ए फल अपने दर्शन के फल को बताने के लिए उसको सीधा करना चाहिए और सीधा कैसे किया बलिहार जाऊं महाराज में तो जब इस इस लाइन को पढ़ता हूं तो मेरा मन सब छोड़छाने में बनने को है आप हंसी मत मैं आपसे ठीक कह रहा हूं मेरे हृदय की भावना मैं हृदय की भावना व्यक्त कर रहा हूं आप देखिए तो सही क्या कर क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पदभ्यांग आक्रम्य प्रपदी उसके पंजों पर ठाकुर ने अपना पंजा रख उसके चरणों का कुबरी के चरणों का ऊपरी भाग और ठाकुर के चरणों का निचला भाग और ये दोनों एक हो गए ये देखा नहीं, है, नहीं है। ये नहीं ये लिखा ये कुबरी का चरण और ये ठाकुर का चरण दोनों में द्रौपदी इधर भी विवचन उधर भी पदभ्याम आक्रम्य प्रपदि चरणों से चरणों को दबाया अब कितनी नजदीक हो गई जरा से ध्यान तो दो जरा दुनियादारों दुनिया की दृष्टि हटा के फिर सुनना मेरी कथा ऐसा सुनना कि ठाकुर की नजदीक ठाकुर की नजदीक कोई भक्त जा रहा है पदभ्याम आक्रम्य प्रपदि चरणों से चरण के पंजे को दबाया साबित्व कितना हुआ राम जी लेकिन अभी जरा और आगेगा एक कमर एक घाट हाँ डाला कमर में है? एक घाट हाँ डाला इस कमर में देख रहे कि नहीं देख रहे आप देख रहे हैं कि सुन रहे पदव्याम आक्रम्य प्रपदी और उसके बाद ये दो मुलियों को उठाया महाराज दाहिनी बाएं को तो डाला उधर और दाई को उठाया के ये इसको चुबुक पकड़ लिया ठुडी पकड़ ली और जंगुल तान पानी ना और वो उछाड़ा महाराज और एक चुबुक पड़ के उछाड़ा एकदम सीधी शादी बहुत रहा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 ये मत सोचो कि हम बन करके कुछ काम करें ठाकुर के बन जाओ बनना होता रहेगा आप क्या बनोगे ठाकुर के बनो ठाकुर आपको बना आप ठाकुर के बन ठाकुर के बन जाओ बस कुबरी को भाग्यवान बनाकर के आगे चले धनुष को उठा करके तोड़ दिया रक्षक मना कर रहे थे फिर भी माने नहीं उठा के तोड़ के तोड़ दिया आगे चले खुले पेड़ मिला रास्ता रोक लिया हाथी में भगवान ने कहा हर जा नहीं तो, तो मात डालू गया। ऐसे कहा जाऊंगी नोचे सुंजरम त्वाद्यम नयानियम साधनम भगया सीजन ये मात डालू है तेरे को उसने महाराज कुछ प्रतिकर दिया और आया लड़ने के लिए सजा हमारे पास हाथी है दिलवा ने सोचा हमारे पास हाथी है ठाकुर ने उसके सूर में लिपट के ओ महारा लंगी लगाई लंगी लगा करके हाथी को इधर मारा और उसको उसका दांत दिया उखाड़ और उखाड़ करके उसी से लगे करने युद्ध हाथी को भी समाप्त कर दिया कुबलिया पीढ़ का उद्धार कर दिया और कुबरिया पीढ़ बड़ा भाग्यवान था इसलिए कि दोनों दांतों को उखाड़ कर लिया उसके और एक को ले लिया बलराम जी ने और एक को ले लिया ष्णु जी ने और महाशोभा बढ़ गई गजदंत बरा अब खाड़े में पहुंचे तो वहां पर पहलवान लोग थे प्रत्येक अंग मेरी नन्नी नन्नी उंगलियां टूट जाएंगी मुचक जाएंगी और नकारे नहीं नहीं मैं जानता हूं तुमको, तुमको तुम गौर लो हाथी को मारने वाला कोमल बच्चा थोड़ी होगा और मर्द उनको तो बच दीख रही कल मैंने बताया था याद कल अभी नहीं दोरांगा रामजी उनको तो बज दिख रही थी भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हो जाए महाराज चारूढ़ से ठाकुर भीड़े मुस्टिक से बलराम जी भी समझे और ठाकुर ने महाराज लगाई दंगी खींचा दस्ती मार दिया बहन ली चारों खाना चित हाँ। है सब हां खींच के दस्ती और मार दिया घुस के बहन और चारों खाना चित हो गया महाराज के उसका उद्दार हो गया अब मुस्टिक महाराज वो कुश्ती रेलर रहा था वो मुस्टिक युद्ध कर रहा था बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं ये रेस्लर था और वो बॉक्सर था ये दोनों युद्ध करने लगी महाराज और बलराम जी ने ये यहां लिखा है बोला ऐसा नहीं समझना मैं अपने मंत्री कहां लिखा यहां शब्द के आधार पर कह रहा हूं समय भाव से सब वक्त नहीं कर रहा हूं रामजी उससे मुस्टिम जो हुआ उससे ये कुश्ती हुई और दोनों का उद्धार किया और लोगों को और भी उसके साथी के सबका उद्धार कर गया और सीधे पहुंचे मामा मामा में आ गया मामा मामा में आ गया मामा में आ गया और महाराज मामा आ गया ऐसा करते हुए और अपने मामा के पास पहुंचे मामा पाए ला गई हमने और मामा के पास जब पहुंचे महाराज अब महाराज जब मामा के पास पहुंचे तो मामा के झोटा को पकड़ा महाराज अब खींचा पड़ेगी ओर से अरे मेरा बाल मेरी मां का भी बाल तुमने इसी तरह पकड़ा था मेरी मां का भी बाल तुमने इसी तरह पकड़ा था और जब से हमने सुना है तब से हमें चैन नहीं है मेरे मेरे मां के हत्यारे तूने पकड़ के मारना चाहा तो मैं तुझे हत्यारा ही मानता हूं मेरी मेरी मां तो जीवित रह गई जो कि मुझे उत्पन्न करना था तू मेरी माँ का हत्यारा है तू मेरी माँ की हत्या करनी चाहिए झोटा पकड़ के महाराज खींच लिया बात हाँ अब खींच करके या कैसे चला किरे हिटा वहीं पर उसका उद्वार कर दिया होशिंदा इसके बाद श्री वसुदेव जी महाराज के पास जाकर के श्री देव की महिला के पास जाकर के उनको बंधन से मुक्त कराते हैं तो उनसे कहते हैं माता पिता हम बड़े अभागे हैं कि हम आपकी कोई सेवा न कर सके हमारे कारण आपको तो इतनी जेल यात्रना सहनी पड़ी कष्ट सहना पड़ा हुँ? और उनका पहले तो पुत्र का प्रेम ही न जगह फिर धीरे दीर धीरे मां मां मां पिताजी पिताजी बार बार जब कहा तब फिर उनका पुत्र का प्रेम जगा शिव जी महाराज को कहा नाना जी आप राजा बने तो कहेंगे कृष्ण हमारी इच्छा है कि तुम राजा बन जाओ हम बुद्धे हैं भजन करेंगे क्या नानाजी हम जन्वंशी हैं हमको तो ऐसे भी जलवंशी विभिन्न हैं लेकिन भगवान कृष्ण के कहने की शैली है, है तो कहें है, हम जलवंशी हैं हमको श्राप है इसलिए राजा तो आप ही बोलो क्या ठीक है जैसी हो माता महम तूभ्रसेनम यदूनाम अखर ओंद्रपाप और महाराज स्वयं धर के उनकी वेद धारण करके उनकी सेवा में ठाकुर रहते हैं और इसके बाद कर्म प्रसंग है यो सुन लो कहूंगा कहुं, तो रह जाऊंगा वहां पर इसके बाद महाराज नंद को उन्होंने विदा किया और समय होगा तो कल सुना दूंगा इसको दूसरे प्रसंग में चर्च करके और इसके बाद गर्ग जी महाराजाए भगवान का उपनयन संस्कार हुआ जब जो बवी संस्कार हुआ जब दंड लेकर ले के कमंडल लेकर के मृग पहन लेकर के मौंजी मेखला पहन करके ठाकुर भिक्षा पात्र लेकर के मां के सामने गए तो ठाकुर रोड ठाकुरों ने लग गए ठाकुरों ने लग गए जब देव की आदि माता भिक्षा देने के लिए आई मैं तो अपनी मैया से विक्षा मेरी मैया तो यशोदा मेरी मैया यशोदा है मैं तो यशोदा से विक्षा लू ठाकुर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 उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता की इच्छा है कि इनका बेटा मर गया समुद्र में डूब के उसको तुमको तो परमात्मा हो ठाकुर समुद्र में गए पांचजन्य नाम का राक्षस था उसका उद्वार किया उसने कहा हमारे पास नहीं है तो ये हम लोग पांचजन्य संघ वहां से लेकर के आगे जमराज के यहां गए जमराज के यहां स्वागत हुआ ठाकुर का बड़ा सत्कार हुआ उमृत पुत्र दे दिया और महाराज जितने पापी थे वहां उस दिन अजिन्हों ने ठाकुर का दर्शन किया वो सबके सब सुधे सब गो लोग ठाकुर अध्ययन करके दक्षिणा देकर के पुत्र समर्पण करके प्रार्थना की महाराज और कोई आज्ञा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 आने वाला युग आने वाला समाज आने वाली पीढ़ी चिल्ला चिल्ला कहेगी काशी का एक सदुति धरना था जिसका शिष्य कृष्ण हुआ इससे बढ़कर और हमको क्या छे तुम साक्षात परमात्मा मेरे शिष्य हो सम्यक संपादितो वत्स भगव्याम गुरु निष्क्रय कौन युषमद विधगुरो काम अवशिष्यति ऐसा कहकर के वहां से चले उसके बाद भगवान एक दिन बड़े उदास थे बहुत रोए थे ठाकुर मोटे मोटे आंसू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 यो, ये त्यक्त लोकधर्मांश उन्होंने लोकधर्म का परित्याग कर दिया है तो हो सकता है तुमको गाली सुनने को मिल जाए उद्धव उस गाली में कहीं लौट मताना उनके हृदय को परखने का प्रयास करना उद्धो भगवान कृष्ण का संदेश भगवान कृष्ण की पत्रिका भगवान कृष्ण की भेंट लेकर के ब्रजमंडल में पधारते हैं और आकर के नंदराय के दरवाजे पर रथ को खड़ा किया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 यशोदा ने कभी नहीं समझा कि मेरा पुत्र नहीं है। श्री यशोदा ने कहा कैसे पिता हो मर क्यों नहीं गए सूरदास जी कृषक ने मर क्यों नहीं गए एक पिता दशरथ थे पुत्र के वियोग में मर गए एक तुम थे कि पहुंचा करके लोग आए जीतेगी उद्धव के आए मानु कृष्ण आए नंद पीत परिस वासुदेव धियार्चयत मेरा कृष्ण आ गया है यशोदे मेरा कृष्ण आ गया है देखो वैसे ही स्वरूप है वैसे ही सुंदर है वैसे वस्त्र ही वस्त्र पहनी है वैसा ही मुकुट धारण किए हुए हैं, मेरा कृष्ण आ गया मेरे लाल कैसे पर पागल हो गए महाराज कृष्ण समझ के उससे संवाद करने लगे। किसी ने समझाया बाबा ये उद्धव जी हैं हाँ क्या कहा भैया क्या उद्धव जी हैं हाँ बेटा ये तो उद्धव जी हैं मेरे ऐसे भागी कहा जो कृष्ण मेरे पास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 अरे कृष्ण न स्मरत कृष्ण कभी हमको स्मरण करता है अथवा न कृष्ण हमारा कृष्ण हमारा कृष्ण कभी याद करता है आप अपिस्मरत न अस्मत न आप अपिस्मरत न कृष्ण अपनी मां को कभी याद करता है ये रोज उसके लिए बक्खन विरोधी है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 उद्धव आज का मक्खन रखा हुआ है आज का मक्खन तुम्हारी सेवा में रहेगा और यह प्रमाण है कि यशोदा कृष्ण के लिए रोज मक्खन रखती है कभी भर दिन आएगा यशोदा ने संदेश भेजा है देवकी से कह देना तुम्हारा कृष्ण मक्खन रोटी खाता है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 वात्सल रस की धारा स्तरों से निकलती चली जा रही है आंखों से स्नेह रस की धारा निकलती चली जा रही है अब रूंगठ के नीचे वृद्धा चतुर्थावस्था सम्पन्ना माता रुदन कर रही है हिचकिया बन गई उद्धव तुम सो मजरा इसको संभाल लो, इसको कोई संभालने वाला नहीं इसको मैं ही संभालता हूं बुद्ध राम जी रात्रि व्यतीत हुई प्रात काल हुआ गोपांगनाओं ने रस देखा कहे मालूम पड़ता है क्रूर आ गया अरे क्रूर तू अब क्यों आया है एक बार तू तो मेरे कृष्ण को ले गया अब क्या मेरी क्रिया करने के लिए आया है क्या करने के लिए आया जी महाराज ब्रजांगनाओं के पास जाते हैं ब्रजांगनाओं के चरणों में प्रणाम करते हैं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 ब्रिज की लताओं से लिपटा हुआ रोता हुआ उद्धव वृंदावन पड़ा। रहा उद्धव कहते हैं धन्य है गोपां बनाए। उद्धव भी कहते हैं कौन है हे कृष्ण के दर्शन की लालसाएं उद्धव कहते अथोद्धवों निशम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा फिर उद्धव तो कहते हैं गोपी धन्य है मैर के चरण की धूल की वंदना कर रहा हूं वंदेनंद नंद नाम पादरेणु मैं इनके पाद के रेणु की वंदना कर रहा हूं वंदेनंद नंद नाम पादरेणु एक बार दो बार है अभिषेक सा बार बार वंदना कर रहा हूं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 जब भगवान के बियोग की मस्ती में इथला करके चलेगी और इनके पाँव ठीक से पड़ेगी नहीं क्योंकि होश में रहेगी नहीं हा? और इनके इनके होश में न पड़े हुए पावों के द्वारा चरणों के द्वारा जो बज की धूल उड़ेगी वो मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी मैं कृतार्थ हो जाऊँ आशा बहु चरण रे मुझसा महम श्याम वृंदावनी कि वी गुलमल क्या विशेषता है इन विदेशि मंत्रियों में जो विशेषता आज तक किसी में नहीं आई वो इनमें आई है क्या के दुनिया ने भक्ति किया है तो अपने को बचा के कि किया है ध्यान अध्यात्म दुनिया में भक्ति किया है तो अपने को बचा के कि किया है हमको को कोई बुरा न कह दे हमको कोई बुरा न कह दे माँ को भी संभाला बाप को भी संभाला पति को भी संभाला पत्नी को भी संभाला बेटे को भी संभाला राज्य को भी संभाला गृहस्थी को भी संभाला सब को संभाल के किया है अया दुस्त्यजम आर्य पतन चहित बेजुर्म कुंद पदवी श्रुति विज्ञान इन बृषिमकिनियों के चरण की वेणु प्राप्त करने के लिए से। हे ब्रह्मा मुझे गुलम बना दी लता बना दी मैं ऐसा जन्म चाहता हूं और जब भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार तो हुए तो रूती कलपती राधा आई आंसू बहाती हुई विसाखा आई उधर से चंद्रावली आई फवक फोवक करती हुई इधर से मैया आई उधर से बाबा आये सबके सब इकट्ठे उधर से श्री रामा आये स्तोक आए सुबल आई मन सुखा आए, सारी के सारे इकट्ठे हो गए उधर जा रहे हो मेरे कृष्ण को दे देगा दे कृष्ण कोई बहुत प्यार आदि जी कथा कर तुलसी के परम सने जय संतन के परम सने जय दीन के परम सने ही। हम कृष्ण से संबंध तोड़ना चाहते, हैं बाज इसी मित्रता से तो छोड़ती क्यों तो नहीं कि दुष्ट दुष्ते कथा वो छोड़ा ही नहीं गोपांगनाओं गोपान्गनाओं की सरिता में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 कथम तम विस्मरा फिर युद्ध से कहती कहती गोपांगनाओं के सामने त्रिभंग ललित होकर यमुना पुलिन पर हाथ में भंसी लेकर मयूर मुकटी कृष्ण सामने आ गया फिर कहती ही नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथार्तिनाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम गोकुल व्रजनारणवात बचालो उद्धव जी महाराज पागल की तरह ब्रजभूमि में लोट रहे हैं घूम रहे हैं हां कहते मैं किसकी वंदना करूंग वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम मैं नृत्स्य मंत्रियों के शर की धूल की वंदना करता वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद अभीक्षण सह हे ब्रह्मा बृहस्पति का पद्य शिष्य ज्ञानियों का चक्र चूड़ामणि उद्योग कहता है ब्रह्मा हम जन्म चाहते हैं मोक्ष नहीं चाहते जन्म जन्म चाहते हैं इसी ब्रजभूमि में अब ब्रजभूमि में भी जन्म चाहते हैं छोटे छोटे पौधे बना दो हमको क्यों क्यों छोटे छोटे पौधे बना दोगे ये पृषि मंत्रिया जब प्रेम में उठला करके मस्ती भरी चाल से बगैर संभली हुई चाल से जब चलेंगी इनके चरण की धूल जब उड़ेगी तो मेरे मस्तक पर तो पड़ जाएगी कृतार्थ हो जाऊंगा आसाम हो चरण रेजुसा मांस्याम वृंदावरे किमपि गुरु मन तो नाम आज का प्रश्न यही विश्वास करेगा कल फिर कथा नहीं श्री राम जय राम जय जय राम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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम। उद्धव जी महाराज ब्रजधाम से लौट आए श्री वृंदावन से लौट आए उद्धव जी महाराज को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 उद्धव जी ने ले आकर के को समर्पण कर दिया लेकिन भगवान कृष्ण को देने की इनकी हिम्मत नहीं हुई वासुदेवाय रामाय राजे चोपा चोपा यान्य उपायना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 कभी कभी कहने में भूल भाल हो जाती है आप सब विद्वान बैठे हैं सब समान लीजिए अन्यथा मत समझिएगा तो अक्रूर के यहां करके उनको भाग्यवान बनाया अक्रूर के महाराज से भगवान ने प्रार्थना की कि काका जी हमारी बुआ का समाचार मिले हमको बहुत दिन हो गए हमारी कुंकी बुआ का समाचार मिले बहुत दूर हो गया अब बुआ जी के यहां जाकर उनका समाचार लाइए अक्रूर जी महाराज हस्तना पुराते हैं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 अत्य भावपूर्ण है भगवान भ्रात्रेयो भगवान् भक्तवत्सल एक शब्द व्याख्या करनी योग्य है शरण्यो भक्तवत्सल पैतृस्वसेन् स्मरति पैतृस्वसेया जुदुष्ठिरादी स्मरत क्या कभी पितृहीन बालकों का स्मरण करता है कहते कहते कुंती के सामने साक्षात भगवान कृष्ण आ गए ऐसा प्रतीत हुआ उनको और संदेश न कहकर के बात में पूछ करके अब तो साक्षात कृष्ण से ही बात करने लगी कुंती कि कृष्ण कृष्ण महायोगि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 विश्वभाव प्रपन्ना पाही गोविंद शिशु अब इसके आगे अब इस प्रकार माता की बात सुनकर के कुंती माता के श्री अक्रूर जी ने अंधे राजा को भी बहुत समझाया है अंधे राजा ने अपनी दिवसता दिवस की धुत राष्ट्र में मैं जानता हूं सब कुछ <laughs> लेकिन अब तुझे तो जो युद्ध हो रहा है उसी में निर्णय होगा क्या होगा अच्छा नहीं कहा उसने से की दो स्त्रियां थी अस्थि और प्राप्ति कंस के मारे जाने के बाद अस्थि और प्राप्ति ये दोनों अपने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 बलराम जी महाराज ने पकड़ लिया जरा संध को अकेला बचा था अभी मारता हूं उसको भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा अभी मत मारो कहें क्या हम यहां क्या, क्या करेंगे है? हमको तो जो मक्खन खाना था खा लिया जो लीला करनी थी कर ली अब तो मारने काटना है, है तो ये रहेगा तो कुछ माल मत्ता ले आएगा इसको छोड़ दो एकदम छोड़ दो रया मास गोविंद न कार्य की की उससे काम होने वाला इसको छोड़ दो अब गया महाराज फिर अक्षर से ना लेके आया से अक्षर बराबर लाता है सत्रह बार आया था जी राम जी सत्रह बार आया सत्रह बार जय जय श्री सीता हो गया अब अट्ठारहवीं बार की तैयारी कर रहा है तब तक तो नारद जी महाराज ने एक काल नाम का था उसके सामने कोई अस्त्र लेके खड़ा नहीं हो सकता था उसमें विशेषता थी तो 30 करोड़ मृक्ष सेना लेकर के और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं ये सब ऐसे थोड़े जो कह रहे हैं हम तो आपको सूची बता रहे हैं कथा तो आप सुनिएगा किसी और से रामजन राम जी वो तीस क्षोण सेना लेकर के आया वो कालयौन भगवान ने कहा इसको सामने लड़ना तो मुश्किल है तो फिर कहे भगव यहां से अब तो भगवान यहां से भगे महाराज जी हाँ हो अब तो भगे भगवान ने कहा दाऊ दादा कहे हाँ कई ये तो आया है तीस करोड़ लेकर के और आज आवे या कल आवे या परसों आवे देखो संस्कृत में तो क्या कहते हैं आज कल या परसों कहते हैं आज कल या परसों तो इतने सीख ले जाओ श्व परश्व बस तीन दिन में आने वाला है जरासंध भी और ये आई गया है वा माग गोप्यद्यवश्व आगमेश आएगा आएगा तो उससे भी लड़ना है।, है भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सब जगह के अंदर बहुत बड़ा नगर बनाया महाराज जी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 महाराज ये बात या ऐसा रूप तो कहीं देखोगे नहीं ठाकुर का और किसी अवतार भी नहीं देखोगे वो चले आ रहे हैं भगी चले जा रहे है, है और सुनो और बढ़िया कमर की माला पहन रखी कमर की और माला हो इधर जाए इधर जाए और भगवान फटाफट फटाफट भक्ति चले जा रहे हैं है? निर्ज गपुर द्वारा पद्म माली पद्म माजी विराय भगवान भक्ति चले जा रहे हैं एक पर्वत था और उस पर्वत की कुंदरा थी कंदरा थी और उस कंदरा में भगवान चले लक्ष्य रखे जा रहे हैं और वो सोचता अब पकड़े अब पकड़े अब पकड़े भगवान थोड़ा से रुक जाते हैं शांत हो जाते सांस लेते आ जाते आ जाओ ऐसे जा। जा। जा। जा। जा। कर रहे हैं ऐसे मैं कह रहा हूं रोकेगा तो अब पकड़े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 शयन कर रहे थे भगवान ने ले आकर के और अपना क्या कहते हैं उसको पीतांबर उस पीतांबर को उसके ऊपर छोड़ दिया एकदम छोड़ दिया पीताम्बर जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके नीचे पीतांबर बिछाते हैं और जिसके ऊपर भगवान नाराज होते हैं उसके ऊपर पीतांबर बिछाते हैं ये पीताम्बर तो माया है इसके चक्कर में कभी पढ़ना हो मत महाराज माया पकड़ो माया अगर आपकी ऊपर रहे तो कैसी रहे कि उसमें से श्याम की श्यामता झलकती रहे आप मेरा मतलब समझ रहे श्याम ऐसा पी पीते झील झंगली तनुसे ही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 माया का उपभोग करो मजे में करो लेकिन ठाकुर जी को साथ में लेके भजन करते हुए करो माया कुछ नहीं करेगी आप नहीं। कुछ नहीं हाँ जी तो महाराज जी अब माया पीताम्बर छोड़ दिया और वो आया वो काल और उसने देखा जी भगवान कृष्ण ही सो रहे मारा एक आगे नहीं दूंगा क्या मारा समझे क्या मारा मारा देखो लात मारा ये लोग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 बरस हो गया उन्नीस सौ उनसठ की बातें खेत और बहुत दिन से पड़ा था तो उसमें हमने एक चीज बुआ दिया अब बुआ दिया तो इतनी हुई इतनी हुई पूछू तो हमने कहा इतनी क्यों होगी दूसरे साल नहीं हुई हमने कहा ऐसा क्यों हुआ तो कई खेती की शक्ति जो है सुरक्षित थी और एक बार आपने बोल दिया तो वो फाट पड़ा इसी प्रकार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 अब कई बार हमको मत दो बस हम की हमको जरूरत नहीं हमारा तो भगवान खुश हो जाएंगे जब जब आप कुछ नहीं लोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे एक पति की बात बता रहा हूं आपको तो, जब आप कुछ नहीं लोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे सार्वभम महाराज मतिष्ठे विमलोर्जिता बरई प्रलोभित न काम बिहता बार बार हम बर का प्रलोभन देते हैं तब फिर भी आप नहीं मांगते हैं इसका मतलब आपने हमारी माया को जीत लिया है सिया जी जितने अच्छे अच्छे लोग हैं प्रहलाद जी महाराज भी नहीं लोभित हुए महाराज हा? लो जी हाँ लवकुश महाराज जब कथा कहने के लिए तैयार हुए श्री जी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 कथाकार को दक्षिण आयु छीस लिखा है बोला दिखा हमको नहीं दिखाई छत्तीस हजार स्वर्ण मुद्रा हमको वाक्य नहीं याद रहता बुद्धि हो गए ना छत्तीस हजार स्वर्ण मुद्रा दे देना अब भरत जी महाराज ने चत... सोचा कि बच्चे हैं दोनों भाई हैं जुड़वे हैं कि लड़ाई न आपस में तो छत्तीस छत्तीस हजार की दू थैली बनाया और दो फैली बना करके अलग अलग दिया इनके हाथ फट से पीछे चले कि हमको दक्षिणा नहीं चाहिए क्यों महाराज के, तो के दक्षिणा लीजिए ठाकुर जी ने दिया है कि झरने से झरती हुई जलों को पी लेते हैं पेड़ों से चपकते हुई फल को पा लेते हैं पेड़ों की खाल से नदियां का सन कर लेते हैं फिना की जरूरत नहीं है जब दक्षिणा नहीं जुला तो ठाकुर अभिमुख हो गए ठाकुर से बुलाए उनको और फिर ठाकुर बोली फिर ठाकुर ने बात किया ठाकुर ने बात किया आध्या लंबी कथा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वर के प्रलोभित होने पर भी क्या अच्छा अब आप जाओ अगले जन्म में आप ब्राह्मण बनोगे और ब्राह्मण बनने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो बद्रिकाश्रम चले जाएंगे सिया राम जी अब इसके बाद रेवती से रे, नवम नु, शायद मैंने सुनाया हो नहीं सुनाया है तो विशेष यही सुनाऊंगा रेवत की लड़की रेवती से श्री बलराम जी का विवाह हो गया देखो वो विवाह उवाह कब जब अच्छी तरह से रह गए हमको एक बात बड़ी अच्छी लगती है हम सब कहते हैं न कि जरा हम अभी सुख व्यवस्थित हो यहां के तो ब्याह करें भगवान जब सुख व्यवस्थित हो गए द्वारिका में रहने लग गए तो अब पहले पहले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 बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का ब्याह और रामजी एक बेटी थी और बेटी बहुत सुंदर सुंदर थी तो बेटी का ब्याह सी भीष्म महाराज करना चाहते थे भगवान कृष्ण लेकिन उनका जो बड़ा बेटा था रुक्मी वो शिशुपाल का था दुरुस्त उसने कहा उनका ब्याह तुम्हें शिशुपाल से करूंगा अब शिशुपाल के ब्याह के लिए जिद्द लिया बड़ा लड़का था उसकी जिद्द के आगे झुकना पड़ा अद्ञात निश्चित हो गया बरात आ गई शिशुपाल की महाराज शिशुपाल की बरात आ गई बड़े बड़े बराती थे महाराज उसका ससुर भी था उसमें वो सब थे और सब आ गए बराती अब बराती इधर आ गए तो श्री रुक्नी ने भगवान के गुणों को सुन रखा था ये तो जन्म जन्म की भगवान की प्रेसी जन्म जन्म की भगवान की प्रिया है ये तो इनके लिए तो क्या कहा गया है जी इनके लिए क्या कहा गया एक शब्द कहा गया ये तो अनपाइनी है ये तो अनपाईनी ये शब्द है, है अनुपाइनी मैंने अपाया विश्लेषण है अपाया मैंने विश्लेष वियोग जिसमें वियोग कभी हो ही ना उसको कहते अनपाइनी अब इन्होंने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 सुणान भुवन सुंदर सुन्ता निर्विश्य कर्ण विवर हर तो हे प्रभो भगवान को चिट्ठी लिख रही है संबोधित कर रही है इसे संबोधन किया जाता है सिद्ध श्री सी श्रीमान पूज्य पिताजी पूज्य माता जी है माई डियर माई डियर फ्रेंड है ना कहा जाता है उसी उसी प्रकार से कोई न समझ पावे इसे पुराने शब्द है ना आज तो कोई समझता नहीं इसलिए मैं कह दिया उसमें मैं <laughs> तो देखो हमने एक दिन बताया था महात्म आप थे कि नहीं थे महात्म मैंने बताया था कि जो भागवत की चिट्ठी लिखो तो उसमें सरनामा क्या लिखो उसमें क्या लिखो उसमें क्या लिखो सिद्ध सेवा क्या, क्या नहीं श्रीमद भागवत पीयूष रस पाना लम्पटा ऐसा ऐसी चिट्ठी लिखो कोई लिखता ही नहीं हम तो बताते हैं कोई लिखते ही नहीं इसलिए कोई नहीं लिखता है हम तो बताते रहते हैं जब भागवत की चिट्ठी लिखो तो उसके पहले जो सीमा सरनामा सी लिखा जाता है ये नहीं है नहीं? कि नहीं सी, माँ तो श्रीमद भागवत पीयूष रसपान आय लम्पटाहा आगम्यता आ जाइए आ जाइए आय सारी को महाराज जी तो ये क्या सुनते सु, हे भुवन सुंदरता है हे भुवन सुंदर भुवन सुंदर।, सुंदर का मतलब क्या है भुवन सुंदर का मतलब भुवन भुवनमने त्रिलोक, के त्रैलोक में आप सुंदर हैं और भुवन मने भक्त भुवनम जनम, अने अपने भक्तों को आप सुंदर बनाने वाले हैं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 निर्लज होकर करके हम आपको चाहने लगी हैच्युता विशत है। चित्त मृपम में मेरा चित्र अपतृप हो गया है अपगता तपा लज्जा यस्मान मेरा चित्र निर्लज हो गया है स्वामी मैं जो ठाकुर को निर्लज होकर चाहता है ठाकुर उसी को मिलता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 सी रुक्मिणी जी और लिखती है आगे दूसरे श्लोकों में कि वीर का भाग्य कहीं कायर न ले जाए सिंह का भाग किस सिंगार में श्रृंगार न ले जाए गीदड़ ले जाये माँ वीर भाग मि मर्शत चैद्य आराध गोमाुवन मृगपतेर् बलिम्बुजाक्ष आप तो शेर है सिंह है और ये जो शिष्य है ये गीदर है आपके भाग को ले जाए स्वामी आप तो आ करके सेना का मूंथन करके और उसको ले जाइए और राक्षस विधि से मेरा ब्याग राम जी निरमत चैद्य मगदेन्द्र बलम प्रसह्य माक्षसे नो बहवीर शुल्क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 इस को पा करके भगवान कृष्ण तो विम्बल हो गए भगवान कृष्ण का ब्राह्मण देवता तुमसे प्रेम मन की बात कि उसी तरह हम भी चिंता करते रहते हैं रात दिन जैसे हमारी चिंता रुक्नी करती रहती है अरे हमको तो रात को नींद नहीं आती ब्राह्मण देवता तुम तो आ जाए हो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 वेदाहम अहम देशान वेदाह वाहन निवारिता मेरा ब्याह उसने मना कर दिया तो मैं मानूंगा थोड़ी मैं तो आ रहा हूँ चलो मैं चलता हूँ और महाराज जी तुरंत दारूक को बुलाया को तैयार करो चलो जल्दी से जल्दी तैयार करो महाराज जी अब तो यहाँ से निकल पड़ी महाराज आरता एक रात्रि अब महाराज जल्दी जल्दी सरपट सरपट और वो घोड़े तो भग रहे हैं दारू भगवान ने कहा दारू जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो नहीं अब घोड़ा आ रहा है प्रातः काल ये महाराज सवेरे चार बजे गए उसके बाद जब दिन दिन में आठ नौ बजे तो बलराम चिंतित हो गए नित्य नियम था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 और ये संदेश दे गए हरे कृष्ण चला गया अकेला ब्याह करने के लिए वहाँ तो बड़ी लड़ाई होगी बड़ा झगड़ा होगा मेरा कृष्ण अकेला है कैसे जाएगा सेना सजाओ जल्दी बलराम जी तो व्याकुल हो गए जल्दी सेना सजाओ दिख, दिखाई पड़ता है हमारे सबको से दीप्री बल हम वाणी से नहीं कह सकते जितना व्यास की वाणी में उनका उनकी घबराहट है इन जी कन्यां कन्यां बलिग माता बहुत बड़ी सेना तैयार हुई महाराज एक शब्द कमाल का है महाराज जी वो बलराम जी के हृदय को अभिव्यक्त कर रहा है जल्दी सेना सजाओ से दिख दिखाई पड़ता है हमारा शब्दों से श्री बल हम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 बलराम जी पहुंच गए कृष्ण ने कृष्ण ने उतर के प्रणाम किया कृष्ण तू अकेला चला आया कृष्णा कर मुझको बताया नहीं कि दादा ब्याह करने के लिए आना था ना तो फिर इसने हम, हमको हमको शर्म लग गई हमको लज्जा लग गई हमसे आपसे नहीं बताया उन्हें क्या इसी का शर्म है तू तो वीर है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 श्री राम जी प्राप्त स्वित हेक्षण उत्सुत और, और तुरंत बाजा होजा लेकर के ठाक के साथ डंका की चोट पर स्वागत करने के लिए ससुर जी आ रहे हैं बलराम कृष्ण जी के महाराज जी है? और क्या अभ्यूर्य घोषेण राम कृष्ण समरहणी शाम और दर्शी तो रुक्मिण भी सुन लिया कि आ गए मेरे, मेरे प्रियतम आ गए अब तो सुनकर के बैगर्भी हृष्ट मानसान और विदर्भ के नगर्भ के लोग की क्या हालत है बड़ा गलत है महाराज क्या करें इतना बढ़िया प्रसंग है यही रह जाएंगे महाराज बड़े आगे कृष्ण कृष्णम आगत माकरण्य विदर्भपुर वासन इसमें बाहर से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है।, है जरूर मान कोई इतनी बढ़िया कथा है कृष्ण आगत मुरहपुर के रहने वाले जो है जब उन्होंने कृष्ण को आया सुना अब तो महाराज जी सब दौड़े और भगाए और फिर आवा और फिर भगाए है अब आगत्य और देखे क्या कि आख आंखों से देखे हो है? और क्या कर रहे कर,